मेरी संगीत यात्रा लीजिए सुनिए गायक लेखक और सुप्रसिद्ध संगीतकार डॉक्टर भूपेन हजारिका से श्री राम सिंह पवार की बातचीत भूपेन जी थोड़ा सा फिल्म से हटकर कि विशेषकर आपके इस लोक गायन में नदी का प्रवाह प्रकृति सौंदर्य से प्रभावित है और खासकर आपका एक गीत बड़ा मशहूर हुआ है प्रसिद्ध है गंगा बहती हो क्यूँ और जब आप मेरे ख्याल से अमेरिका में रहे आपकी मुलाकात सुप्रसिद्ध पॉल रॉबसन से हुई थी और वहाँ भी आपने कोई एक गीत सुना था तो शायद उसकी पीछे क्या प्रेरणा रही पार तो जी ये हमारा जिंदगी का एक बहुत बड़ा अनुभव है अनुभव हु. था कि जी यू कैन can... इज सॉन्ग्स एज इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल चेंज तो ये सुना देखा पॉल रॉपसन साहब से जब हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब एक दिन गाना सुना रास्ते में गाए थे ओल मैन रेवा You You don't say nothing. You just keep rolling along. Oh, hmm. नदी, अच्छा। तो कुछ नहीं करते हो तुम तो अच्छा। खाली बहते जाते हो कुछ हमें हेल्प नहीं करते हो hmm. ये कॉटन प्लांटर्स कहते थे तो अच्छा। उसी लोकगीत को समाज संस्कार के लिए व्यवहार किए थे ने तो हम वहां से वो प्रेरणा लेके जब ब्रह्मपुत्र के किनारे आए तो ब्रह्मपुत्र को गाला गाल देना शुरू कर दिए थे आच्छा, ऐसे गाले हाहाकार बुढ़ा लुईत तुम्हें बुढ़ा लुईत बुआ कि नैतिक स्खलन देखियो देखियो भाबे कियो अच्छा। मेरा शिवदास बैनर्जी ने इसको बंगाली में जब किया तो ब्रह्मपुत्र हटा के हमने गंगा दे दिया अच्छा अच्छा गंगा अच्छा। देके कैसे गाते थे नैतिक स्खलन देखे मानवतार पतन देखेरलज अलोस भावे भाबे छो क हाँ नरेंद्र शर्मा तब विविध भारती में थे अच्छा। तो एक दिन पकड़ के, के भूपेन मैं ट्रांसलेट करता हूँ अच्छा तो नरेंद्र शर्मा ने इसका अनुवाद अनुवाद क्या कैसे तिकता नष्ट हुई मानवता भ्रष्ट हुई से बहती हो क्यों विस्तार है अपार प्रजा दोनों पार करे हहाकार निशब्द सदा ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों ये गाना भी ऑर्केस्ट्रा के साथ ये रिकॉर्डिंग जो किए थे मैं रिकॉर्ड मेरे सुनाना चाहता हूं विस्तार है अपार प्रजा दोनों पार करे हाहाकार निश्द सदा ओ गंगा ओ गंगा तुम बहती हो क्यों नई नैतिकता नष्ट हुई मानवता भ्रष्ट हुई निर्लज भाव से बहती हो क्यों are praja दसदा, ओ गंगा तुम, ओ गंगा बहती हो क्यों? अनपढ़ जन अक्षरहीन अनगिन जन हीन नेत्रहीन देख मन इतिहास की पुकार करे हंकार हो गंगा पीधार निर्बल जन को ित सकल समाज व्यक्तित्व रहित निष्प्राण समाज नहीं तोड़ती हो क्यों विस्तार है तुम पार प्रजा तुम पार अरे हाहाकार निश्द सदा हो गंगा तुम हो गंगा बहती हो क्यों सुंदर प्रविंद जी के कहा इसी से लेकर आप उस गीत को यहां लाए और उसको किस सुंदरता से प्रस्तुत किया कि आज इतना लोकप्रिय है जी। तो आइए थोड़ा फिर हम पीछे जाएं एक पल में तो आपने जो बहुत सुंदर संगीत दिया है तो आपकी जो दूसरी एक फिल्म थी आरोप जी। आ, उसका भी एक बात एक बड़ा सुंदर गीत है जिसे किशोर जी और लता जी ने गाया था एक दिन शिलोंग पहाड़ में जी आत्माराम जी गुरुदत्त के भाई जाके यहां से में जाके से अच्छा। एक हाँ, हजारी एक हजारीका जी म्यूजिक डायरेक्शन करना पड़ेगा हिंदी फिल्म में क्या नाम है आरो उसके बाद वहा हम लोग शिलोंग पीक में पहाड़ में बैठने ऐसे ही गए थे अच्छा। सौंदर्य देखने प्रकृति तो एक राखाल बालक अच्छा। एक काउ बॉय लिटिल काउ बॉय स्मोल बॉय टेन तो खासी भाषा में उनका जो शिलोंग के जो भाषा है जी। जो ट्राइबल भाषा है उसमें गा रहे थे रे रिम रा उसके भाषा में वो गाय को ले जाते थे तो मैंने कहा ये जरा बाकी क्या गाओ ना तो क्या नहीं है कुछ नहीं यही गाते तो बॉम्बे आके हमने क्या किया नौ में दर्पण है दर्पण में बहुत तो, अच्छी, देखो जिसे सुबह शाम वाह। ये थोड़ा सा पहाड़ी राग भी लग गया और पहाड़ का सौंदर्या हम आरोप में लाना चाहते थे और किशोर जी बहुत ब्यूटिफुली लता जी के साथ ये गाना गा दिए थे दर्पन दर्पन कोई, बोलो जी बोलो ये राजोलो हम भी सुने दिल को था and दिल खोल भाई कानून मिश्री ना उसका तो सजनी है नाम मैनों में दर है दर्पन में कोई देखूं जिसे सुबह शाम तरफ है इशारा किसकी तरफ है इशारा या तो चोगी है या पागल या तो पागल है या आंचल सुन रहे थे गायक लेखक और सुप्रसिद्ध संगीतकार डॉक्टर भूपेन हजारिका से श्री राम सिंह पवार की बातचीत विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली da <laughs>